मानव संकोच इतना ही मतभेद है कि अद्वैतवादी आत्मा के विकास को नहीं किन्तु प्रकृति के विकास को स्वीकार करता है उदाहरणार्थ एक पर्जा है और इस परजे में एक छोटा सुराख है मैं इस के भीतर से इस भारी जनसमुदाय को देख रहा हूं। मैं प्रथम केवल थोड़े से मनुष्यों को देख सकूंगा। छेद बढ़ने लगा, छिद्र जितना ही बड़ा होगा उतना ही मैं इन एकत्र व्यक्तियों में से अधिकांश को देख सकूंगा। अंत में छिद्र बढ़ते बढ़ते परजा और छिद्र एक हो जाएंगे तब इस स्थिति में तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं रह जाएगा यह तुम में और मुझ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ जो कुछ परिवर्तन हुआ वह पर्जे में ही हुआ तुम आरंभ से अंत तक एक से थे केवल पर्जे में ही परिवर्तन हुआ था विकास के संबंध में अद्वैतवादियों का यही मत है प्रकृति का विकास और आत्मा की अभ्यंतर अभिव्यक्ति आत्मा किसी प्रकार भी संकोच को प्राप्त नहीं हो सकती यह अपरिवर्तनशील और अनंत है मानव माया रूपी पर्दे से ढकी हुई है जितना ही यह माया पर्दा छीन होता जाता है, उतने ही आत्मा की सिद्ध महिमा अभिव्यक्त होती होती है और होती है। और क्रमशः वह संसार इसी एक महान तत्व को भारत से सीखने की अपेक्षा कर रहा है वे चाहे जो कहें वे कितना ही अहंकार करने की चेष्टा करें पर वे क्रमशः